सभी इन्वेस्टिगेटर्स काफी प्रेशर में आ चुके थे उन्हें अब इस केस पर काम करना बहुत मुश्किल लग रहा था क्योंकि इस केस पर काम करने के अगेंस्ट में अपने ही डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स खड़े थे अब तो ऐसा लगता है कि मंजू मैडम के कतल को पकड़ने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं अब ये इन्वेस्टिगेशन भी बंद ही करना पड़ेगा लेकिन नैना हार मारने वालों में से नहीं है उन्होंने सभी इन्वेस्टिगेटर्स को हिम्मत देते हुए कहा भले ही सारे सबूत खत्म कर दिए गए है और सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं लेकिन फिर भी मंजू मैडम के कातिल तक पहुंचने का एक रास्ता है और अब हम इसी रास्ते पर चलकर मंजू के मर्डरर को पकड़ेंगे सभी इस नए रास्ते के बारे में जानने को उत्सुक लग रहे थे नैना ने कुछ सेकेंड चुप रहने के बाद कहा हमें मंजू मैडम की पिछली जिंदगी के बारे में खोजबीन करना होगा वो क्या करती थी मरने से पहले वो कौन कौन से केस पर काम कर रही थी से मिल रही थी उनके निजी जिंदगी के दोस्त दुश्मन सब पता करना होगा वहीं से हमें उनके कातिल तक पहुंचने का क्लू मिलेगा नैना के शब्दों से एक बार फिर से सभी इन्वेस्टिगेटर्स को हिम्मत मिली थी उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखनी शुरू हुई उन्हें लगा कि शायद अब इस रास्ते की ओर चलकर वो मंजू के कतिल तक पहुँच सकते हैं अभी सब कुछ डिस्कस ही कर रहे थे की अचानक से उन्हें राघा भागता हुआ नजर आया उसके चेहरे को देख ही उसकी उत्सुकता का अंदाजा लग रहा था जरूर वो कोई ना कोई बड़ी खबर लेकर आया था उसने आते ही कहा अरे सुनो सब लोग मेरी बात सुनो मुझे कुछ पता चला है सबकी नजरे उत्सुकता वश राघव के ऊपर जाकर टिक तुम लोगों ने कभी सुपर एट सीक्रेट फोर्स के बारे में सुना है आ, आ, नहीं सुना होगा पता है मुझे एक्चुअली ये जो आदमी साजिद खान को किडनेप करके गाड़ी में बैठ रहा है वो रा आदमी है मैंने सुना है सुपर एट सीक्रेट फोर्स के बारे में नैना ने जवाब दिया जब इस स्पेशल फोर्स का गठन किया गया था उसी साल मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया था यह सुपर एट सीक्रेट फोर्स मुंबई पुलिस द्वारा शुरू किया गया था उस वक्त मुंबई में बहुत सी आतंकी घटनाएं हो रही थी और खबर यह भी थी की शहर में बहुत से टेरिस्ट छुपे हुए है तो मुंबई पुलिस ने अपने पुलिस डिपार्टमेंट में से ही आठ स्पेशल ऑफिसर्स को चुनके इस सुपर एट सीक्रेट फोर्स की टीम में शामिल किया था इन्हें मुंबई में फैले हुए टेररिस्ट को पकड़ने के लिए लगाया गया था लेकिन यह मिशन तो शायद ज्यादा दिन चला भी नहीं था हम्म सही कहा आपने ये मिशन ज्यादा दिन तक नहीं चल सका था राघव ने जवाब दिया यह मिशन सिर्फ एक साल एक महीने ही चला था और इसमें जो भी लोग शामिल किए गए थे वो सभी पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे तेज तर्रफिसर्स थे जब यह मिशन खत्म हुआ तो इन सभी को अलग अलग जगहों पर ड्यूटी दे दी गई इन आठों में से कोई किसी पुलिस हेडक्वार्टर का चीफ बना दिया गया कोई पुलिस ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया गया और जो सबसे एक्सपर्ट ऑफिसर थे उन्हें राव एजेंसी ने अपनी टीम में शामिल कर लिया लेकिन ये हमारे काम की बात नहीं है राघव ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा दरअसल ये सुपर एट के एजेंट्स जब मुंबई में टेरिस्ट पकड़ने के टास्क पर लगे थे तो इन्हें सुपर एट सीक्रेट एजेंट्स के तौर पर जाना जाता था और डिपार्टमेंट ने उनके लिए एक खास यूनिफॉर्म भी तैयार किया था इस यूनिफॉर्म में ऊपर की तरफ 8 लिखा हुआ था जो कि इनकी खास पहचान था सभी इन्वेस्टिगेटर्स राघव की सारी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे नैना और विक्रांत भी राघव की तरफ ध्यान से देख रहे थे अब आते हैं साजिद खान की किडनैपिंग पे राघव ने आगे बताना शुरू किया जब विक्रांत सर ने मुझे साजिद की किडनेप होने वाला वीडियो दिया था तब से लगातार मैं इन दोनों ही आदमियों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छा वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एहसास होगा की हाँ, बात इन दोनों ने हेट जरूर पहन रखी थी जब से विक्रांत सर ने मुझे ये वीडियो दिया है तभी मैंने उन दोनों किडनेपर की बॉडी के हिसाब से उनका स्केच बनवाना शुरू कर दिया था मास्क वाले आदमी का पोर्ट्रेट बनाने में इसमे देखिये आप लोगों को यहाँ पर काफी सारे कट के निशान भी नजर आएंगे राघव ने वीडियो में से फोटो कैप्चर करके निकाली हुई थी और उसे जूम करवा कर प्रिंट निकाला था उस फोटो में उस बिना मास्क वाले आदमी के होठ का नीचे वाला भाग थोड़ा सा नजर आ रहा था जहां वाकई में काफी कटे का निशान था ऐसा लग रहा था कि उसे वहां पर कई बार टांके लगे थे राघव ने आगे बोलते हुए कहा इसकी पोर्ट्रेट बनवाने के बाद मैंने मिसिंग डिपार्टमेंट में जाकर इस पोर्ट्रेट को मैच करवाने की भी कोशिश की लेकिन हजारों लोगों को छाटने के बाद भी मुझे कोई भी मैच नहीं मिला फिर पोर्ट्रेट में ही मेरी नजर इस आदमी के गले के पास बनी एक फोटो पर पड़ी पहले तो मुझे लगा कि ये कोई टैटू वगैरह है और इसकी मदद से मुझे इस आदमी तक पहुंचने में और ज्यादा मदद मिल सकती है लेकिन फिर जब मैंने इसे कंफर्म करने के लिए चार वीडियो को पॉज करके देखा तो पता चला कि ये कोई टैटू नहीं है बल्कि इस आदमी ने शर्ट के भीतर एक टी शर्ट पहनी हुई है जिस पर ये जीरो जैसा दिखने वाला सिम्बल बना हुआ है और जीरो देख मुझे शक हुआ की ये जीरो नहीं बल्कि एट हो सकता है फिर मुझे तुरंत ही सुपर एट सीक्रेट फोर्स का ख्याल आया मुझे इस सीक्रेट फोर्स में काम करने वाले ऑफिसर्स की डिटेल निकालना शुरू कर दिया। फिर इन एट में से इस आदमी की फोटो मेरे द्वारा बनाए गए पोर्ट्रेट से मैच कर गई ये देखिए राघव ने एक हाथ में पोर्ट्रेट लिया और दूसरे में उस आदमी की रियल फोटो वाकई में पोर्ट्रेट बिल्कुल उस आदमी की फोटो से मैच कर रही थी देखकर वहां मौजूद सभी इन्वेस्टिगेटर्स दंग रह गए राघव ने सभी को फोटो दिखाते हुए कहा मैंने इसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की लेकिन ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया बस इतना पता चला है कि इसका नाम रणजीत मेहरा है और उम्र तकरीबन सैतीस साल होगी और और सुपर एट फोर्स के मिशन पर काम करने के बाद इसे रॉ एजेंसी ने अपनी टीम में एजेंट के तौर पर शामिल कर लिया था ओ गॉड राघव की ये जानने के बाद सभी एजेंट अबाक रह गए उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मंजू के मर्डर केस में रॉ का कोई एजेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है जाहिर है ये आदमी रॉ का एजेंट है तो वो देश की सुरक्षा के किसी मिशन पर काम कर चुका होगा तो आखिर ऐसे सम्मानित आदमी का मंजू के मर्डर से क्या रिलेशन हो सकता है रणजीत मेहरा विक्रांत बड़े ध्यान से उसके फोटो को देख रहा था फोटो में देख ही ये आदमी आर्मी का जवान लग रहा था ऐसा लग रहा था कि इसने सीक्रेट एजेंट रहते हुए कई सारे डेंजरस मिशन पूरे किए तभी उसके चेहरे पर कई सारे चोट के निशान बने हुए थे राघव सुदेशन थोड़ा परेशान होते हुए राघव से सवाल किया अगर वो सच में सीक्रेट एजेंट है तो तुम्हें उसके बारे में ये सब इंफॉर्मेशन कैसे मिल गई मैंने तो सुनाया कि सीक्रेट एजेंट का नाम भी किसी को नहीं पता लग पाता है और वो सीक्रेट एजेंट है और इंडिया का ही सीक्रेट एजेंट है वो भी मुंबई के पुलिस डिपार्टमेंट से निकल कर गया है, सो उसकी इन्फॉर्मेशन निकलना इतना मुश्किल काम नहीं है राघव कुछ पल तक सोच विचार करने के बाद नैना बोल पड़ी सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए बाहर किसी को भी नहीं पता लगना चाहिए कि हमें इस आदमी के बारे में कुछ खबर लगी है अगर अब बाहर किसी को कुछ भी उस बारे में खबर लगती है तो इसका मतलब यही हुआ की हमारे ही बीच का कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है सभी ने नैना की बात सुन सहमति से सिर हिला दिया